जी अगला प्रश्न उज्जैन से है उमेश राय जी का उमेश भाई नमस्ते उनका सवाल है व्यवस्था में समाधानित तो रहना है पर हर स्थिति परिस्थिति में समाधान अलग अलग होगा या एक भाई जहां आप अभी आप रहते हो वो व्यवस्था है क्या अव्यवस्था तो वो अव्यवस्था ही है अभी जो परिवार में हम जी रहे हैं वो व्यवस्था है अव्यवस्था है वो अव्यवस्था है।, है अभी जो संविधान जिसमें हम जी रहे हैं वो व्यवस्था है क्या शासन है तो वो भी अव्यवस्था है तो ये समझ में आ जाए कि इस अव्यवस्था में समाधान नाम की कोई चीज रहती नहीं है और यहां से ये भी आप उमेश भी आपको नहीं कहा गया कि आप उस अव्यवस्था में रहो और अपने में खाली समाधान को बनाए रखो ऐसा कोई कार्यक्रम घटित होने वाला नहीं, नहीं है तो अब क्या कहा जा रहा है यही कहा गया कि प्रकृति में अस्तित्व में अभी भी एक व्यवस्था है ही मानव में अभी व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है तो प्रकृति में अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके मानव किस प्रकार से व्यवस्था में जी सकता है उस पर काम कर सकते हैं और व, व, व, वैसा वैकल्पिक विधि से जीने का स्वरूप निकल के आता है कन्वेंशनल तरीके से हम जीने जाते हैं वो तो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था में हम इस समाधान को ले जाकर लेके जाएंगे तो इसकी चीरफाड़ हो जाएगी अपने टांग फटने वाली तो यह समझ में आ जाए कि प्रकृति में और अस्तित्व में व्यवस्था आज भी है मानव कितना भी कर ले वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो पा रही है प्रकृति में व्यवस्था है अस्तित्व में व्यवस्था है हमारे लिए वो नियम के रूप में हैं नियंत्रण के रूप में अध्ययन के लिए हम उसको समझ सकते हैं और समझने के बाद अब मानव में कैसे व्यवस्था पूर्वक जी सकते हैं उसको समझना उसको बोलते हैं समाधान है ना कि मानव किस प्रकार से अब इन नियम सिद्धांत नियंत्रण सिद्धांत इनके साथ चलते हुए संतुलन सिद्धांत के साथ चलते हुए वो कैसे व्यवस्था में जी सकता है उसको बोलते हैं समाधान यह समाधान में जब जीने जाते हैं तो जीने का एक वैकल्पिक स्वरूप निकल के आता है कन्वेंशन स्वरूप नहीं निकल के आता है तो आपको ले जाकर समस्या में पटकने वाला है फिर तो आपको वहां जाकर विरक्ति में जीना पड़ेगा उसी अव्यवस्था में रहो विरक्त रहो उसकी यहां से कोई बात नहीं कही गई तो उमेश भाई आग्रह है कि इसको विकल्प को विकल्प के रूप में समझा जाए अध्ययन किया जाए जिससे कि एक वैकल्पिक जीवन शैली विचार शैली पहले शुरू होगी उससे व्यवहार शैली शुरू होगी उससे कार्य शैली बनेगी उससे हम लोग एक पूरे जीवन शैली को विकसित करेंगे और उसमें कोई समस्या हमको छूने वाली नहीं है ना कन्वेंशनल में जिएंगे, कितना भी आप अपने में कुछ बना के लाओगे वो उसमें कहीं ना कहीं संकट होने वाला है दूसरी बात यदि हम वैकल्पिक जीवन शैली पे काम करते हैं विचार से कार्य तक की संस्कृति शैली पे तो क्या कन्वेंशन सिस्टम से इसका कोई विरोध होता है बिल्कुल नहीं होता है कन्वेंशन सिस्टम से कोई विरोध इसमें नहीं है बिना विरोध के हम आ, आसानी से खूबसूरती के साथ हम इस विकल्पिक शैली को निकाल सकते क्यों उसका सिद्धांत क्या है उसका सिद्धांत इतने ही हैं क्योंकि ये अधूरा जो है वो पूरे के लिए प्यासा ही रहता है ना और अधूरे का कोई विरोध पूरे के साथ बनता ही नहीं है इस प्रकार से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे आराम से चला जा सकता है ठीक है भाई रमेश